पहले भजन बोलेंगे एक हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें आसरा और कोई हमारा नहीं पतित पावन प्रभु आसरा दो हमें आसरा और कोई हमारा नहीं हमने ली है प्रभु न बुद्धि न भक्ति न विद्या का बल हृदय पर चढ़ा पाप कर मोकमल न बुद्धि न भक्ति न विद्या कमल हृदय पर चढ़ा पाप कर कमल बिन तुम्हारी दया के न सकते संभल तुमने किस किसको स्वामी उबारा नहीं दिन तुम्हारी दया के न सकते संभल तुमने किस किसको स्वामी उबारा नहीं हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं हमने ली है प्रभो हुए मोह माया के वश में यहाँ फंसे लोभ क्रोध और अहंकार में हुए मोह माया के वश में यहाँ फंसे लोभ क्रोध क्रोधौर अहंकार में पड़ी नैया अपनी है मझधार में नजर आता को ई किनारा नहीं पड़ी नैया अपनी है मझधार में नज़र आता को कोई किनारा नहीं हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं हमने ली है प्रभु अविद्या है ये कैसी छाई हुई सभी कर्म गुण की सफाई हुई अविद्या है ये कैसी छाई हुई सभी कर्म गुण की सफाई हुई आस तुम से है ईश्वर लगाई हुई यही द्वार है और चारा नहीं आस तुम से ईश्वर लगाई हुई यही द्वार है और चारा नहीं हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं हमने ली है प्रभु यहाँ वेद पाठी न जानी रहे न योद्धा रहे और नदानी रहे। यहां न दानी रहे यहाँ वेद पाठी न ज्ञानी रहे न योद्धा रहे और न दानी रहे बचा लो पिता हे पिता लो बचा और दर् पर तो जाना गवार नहीं बचा लो पिता हे पिता लो बचा और दर् पर तो जाना गवार नहीं हमने ली है प्रभु एक तुम्हारी शरण हे पिता और कोई सहारा नहीं हमने ली है प्रभु यह विनती है मेरी पिता मान लो अनाथों के दुखों को पहचान लो यह विनती है मेरी पिता मान लो अनाथों के दुखों को पहचान लो तुम्ही सबके अज्ञान को जान लो हाथ आगे किसी के पसारा नहीं तुम्हें सबके अज्ञान को जान लो हाथ आगे किसी के पसारा नहीं हमने ली है प्रभु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 उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं वंदनी मातृशक्ति हम पीछे काफी समय से कठोपनिषद की कथा यमाचार्य और नचिकेता के माध्यम से उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ और कठ ऋषि ने जिसको अपने शब्दों में ढाल करके हम सबके सामने प्रस्तुत किया आज उसका समापन हो रहा है पीछे परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति होने से पूर्व जीवात्मा को क्या करना होता है अर्थात उससे ठीक पहले उसकी क्या स्थिति होती है तो वहाँ यमाचार्य ने कहा था कि हमारे हृदय में अर्थात अंतकरण में जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं भरी हुई हैं अर्थात सांसारिक सुखों की कामनाएं सांसारिक वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा ऐसी धारणा बनाए हुए सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की कामनाएं इन सब कामनाओं की जब समाप्ति हो जाती है और मात्र एक ही कामना शेष रह जाती है और वह कामना स्वाभाविक है जीवात्मा की वह कामना है ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा ईश्वर की कामना ईश्वर की ऐषणा अर्थात लोकष्णा भी न रही पुत्रिष्णा भी समाप्त हो गई और वित्तना भी नहीं है क्योंकि ये तीनों कामनाएं नैमित्तिक हैं परंतु जो स्वाभाविक सुख प्राप्ति की ईश्वर प्राप्ति की कामना है जब वही शेष रह जाती है और दूसरा बिंदु बताया था उन्होंने कि जो अविद्या की वासनाएं हमारे अंतकरण में जन्म जन्मांतरों से चली आ रही हैं अर्थात हमने अपने अंतकरण को गंदा बना लिया है वह जब तक निर्मल नहीं हो जाता वो सारी अविद्या की ग्रंथियाँ नष्ट नहीं हो जाती तब तक परमात्मा हमसे बहुत दूर है तो जब वह सारी ग्रंथियाँ भी छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और लौकिक कामनाएं भी सारी समाप्त हो जाती हैं तब जीवात्मा अमृतत्व की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करता है आगे विषय का उपसंहार करते हुए एक और बिंदु पर यमाचार्य हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं तो छठी वल्ली के सोलहवें श्लोक में उन्होंने कहा कि शतम चईकाच हृदयस्य से मूर्धान अभिनसृतिका तयोर्ध्वम आयन अमृतत्व विश्व अन्या उत्क्रमणे शतच शत किसे कहते हैं सौ और एक और जोड़ा साथ में उसमें शतच तो 100 और एक अर्थात 101 क्या है ये 101 तो कहा हृदयस्य से ये हृदय की नाडियां हैं पीछे भी हृदय की चर्चा हुई थी जहां कामनाएं बताई गई थीं और उसी के आगे फिर ग्रंथियां बताई गई थीं यहां भी उसी हृदय की चर्चा है और पीछे हृदय का अर्थ किया गया था अंतकरण और यहाँ यदि हम हृदय का अर्थ जो रक्त प्रक्षेपक हृदय है जो उपकरण है शरीर का अंग है अगर हम उस अर्थ को लेते हैं और उसमें संगति लगाते हैं इसकी कि वहाँ 101 नाड़ियां हैं तो आजकल शरीर विज्ञान काफी विकसित हो चुका है और उस शरीर विज्ञान के आधार पर प्रमाणित है कि वहां ऐसी एक सौ एक नाड़ियां कोई उपलब्ध नहीं है लेकिन उपनिषद में एक अन्य स्थल पर प्रश्नोपनिषद में सूक्ष्म नाड़ियों की चर्चा आती है लेकिन वो दृश्य नहीं है और उनकी संख्या एक बार मैंने आपके सामने रखा था कि वहां भी ऐसे ही आता है वर्णन के मूल नाड़ियां एक सौ एक और उन एक सौ एक में से प्रत्येक में से सौ सौ और निकलती हैं अब जो सौ सौ और निकले उनमें भी प्रत्येक में से फिर हजार हजार निकलती हैं तो कुल मिलाकर के वो नहीं बहत्तर बहत्तर हजार उनमें से तो सारी मिलाकर के जो संख्या वहां पर निकलती है वह है करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक इतनी सूक्ष्म नाड़ियां हमारे शरीर में विद्यमान है लेकिन यहां उस प्रकार से संगति नहीं लगाएंगे यहां जो शतम शब्द आया और एक शब्द आया क्योंकि चर्चा हो रही है अर्थात पूरे श्लोक को हम यदि देखें सार रूप में तो वहां ये बताया जा रहा है कि जो एक सौ एक नाड़िया है उनमें से एक नाड़ी ऐसी है शतम चईका च हृदय तासाम मूर्धानम अभिनःसिता एका उनमें से एक नाड़ी मूर्धा की ओर गई हुई है और वह मूर्धा की ओर जो नाड़ी गई हुई है क्या होता है उससे तो कहा आगे कि तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व इति उस एक नाड़ी के द्वारा जीवात्मा ऊपर को आता हुआ अमृत को प्राप्त करता है अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है और जो और रह गई सौ उसके लिए कहा कि विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती अन्य जो सौ नाड़ियां हैं ये जीवात्मा का जब शरीर से उत्क्रमण होता है तो वो विष्वंग भवंती वह विभिन्न योनियों में ले जाने वाली होती हैं अर्थात मनुष्यतर जो अन्य योनियां हैं अथवा मनुष्य की भी जब तक कि हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक तो वो सारी अन्य नाडियां जीवात्मा को पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि जो विभिन्न प्रकार की योनिया हैं उनमें ले जाती हैं अब यहाँ जीवात्मा के उत्क्रमण की बात हो रही है और जीवात्मा का उत्क्रमण किसी नाड़ी की सहायता से हो जैसे नाड़ी में जल चल रहा है कोई प्रवाह चल रहा है और उसकी सहायता लेकर के उसको साधन बना कर के जीवात्मा बाहर निकले तो ऐसा नहीं क्योंकि जीवात्मा निराकार है और वह बिना किसी जड़ तत्व के साधन के बिना वह शरीर से बाहर निकल सकता है तो यहां ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि शतमच एकाच्य हमारे शास्त्रों में और वेद में भी शत शब्द जहाँ आता है वहाँ इसका अर्थ तो सौ नहीं होता महर्षि यास्क ने निरुक्त में जो शब्द गिनाए हैं जो अनंत संख्या के वाचक होते हैं उसमें शत शब्द भी आया हुआ है सहस्र शब्द भी आया हुआ है तो यहां शत का अर्थ होता है अनंत असंख्य जिसको हम गिन नहीं सकते परमात्मा का एक नाम आता है वेद में शतक्रतु ये नाम सुना होगा आपने मनुष्य भी रख लेते हैं एक दूसरे का शतक्रतु तो शतक्रतु अगर शत का अर्थ हम सौ रखें और कृतु कहते हैं कर्म या ज्ञान कर्म करने वाला तो सौ प्रकार के कर्म करता है जो सौ प्रकार के कर्म है जिसके तो परमात्मा के क्या सौ प्रकार के कर्म है हम क्या वहां संख्या का निर्धारण कर सकते हैं तो वहां ऋषि ने बताया महर्षि महर्षिस्क ने कि शत का अर्थ होता है असंख्य असंख्य कर्म वाला असंख्य ज्ञान वाला उसे कहते हैं शतक्रतु तो यहाँ भी शत शब्द आया हुआ है अर्थात ये जो शत शब्द है ये असंख्य का वाचक होते हुए जीवात्मा का जब शरीर से उत्क्रमण होता है तो क्योंकि योनिया बहुत सारी हैं और वहाँ इसकी गति होती है और जो एक नाड़ी है जिसको एक शब्द से कहा गया है और साथ में यह भी कहा कि मूर्धानम अभिनिश्रिता एका जो मूर्धा की ओर जा रही है मूर्धा हमारे शरीर में सबसे पूजनीय स्थान है सबसे उच्च स्थान है और इसी में सहस्रार चक्र की बात भी आपने सुनी होगी तो यहाँ मूर्धानम अभिनिश्रिता एका अर्थात यहाँ जो नाडी शब्द आ रहा है यहाँ नाडी शब्द कोशकारों ने इसका अर्थ किया चरिया जैसे हम बोलते हैं दिनचर्या ऋतुचर्या तो चर्या का अर्थ क्या होता है गति अर्थात जो भी हम कार्य कर रहे हैं दिनचर्यानी दिन में किए जाने वाले हमारे कार्य सारे सारी गतिविधियां तो गमन अर्थ निकला इससे तो नाडी का अर्थ हो गया गमन तो इस तरह से यहाँ जब जीवात्मा एक नाड़ी एक गमन जब इसका होता है मूर्धा की ओर उच्चता की ओर अर्थात परमात्मा की ओर मोक्ष की ओर और, और वो एक ही रास्ता है नान्यह पंथा विद्यते वहां बहुत सारे रास्ते नहीं है एक ही मार्ग है तो उस मार्ग से जब जीवात्मा निकल रहा है जिसको देवयान मार्ग से भी कहा है उपनिषद में अन्यत्र तो उससे निकलता है तब ये अमृत तत्व को प्राप्त करता है और यदि इसने अपने हृदय में विद्यमान अविद्या की ग्रंथियाँ और विभिन्न सांसारिक पदार्थों की कामनाएँ ये यदि नष्ट नहीं कर पाया है ये तब कहा कि विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती उस अवस्था में इसकी गति विभिन्न प्रकार की योनियों में हो रही होती है और वहाँ भोग योनिया अन्य सारी और उभ योनि मनुष्य इन्हीं में ये चक्र लगाता रहता है तो शतम चयिका च हृदय से नाड्यसा मूर्धानम अभिन्ह श्रृतई तया ऊर्धम आयन उच्चता की ओर जब ये आ रहा होता है तो तयर्धम आयन अमृतत्वेती तब ये उस मोक्ष को प्राप्त करता है और विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवनती इस तरह से इसकी संगति लगती है अब जिस जीवात्मा की बात की जा रही है कि जो शरीर से उत्क्रमण करता है वह देवयान की तरफ भी जाता है और विभिन्न अन्य योनियों में भी जाता है लेकिन ये जीवात्मा हमारे शरीर में कहाँ पर है क्या इसकी स्थिति है उसका वर्णन आगे श्लोक में आ रहा है तो आगे सत्रहवा श्लोक दिया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा हृदये सन्निविष्ट फिर आ गया हृदय शब्द इसमें लगातार आ रहा है ये चौथी बार आया अंगुष्ठ अंगुष्ठमात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनादय सन्निविष्ट तम प्रवृहेत प्रवृे इव का धैर्य तम विद्या शुक्रमृत तम विद्यात शुक्रममृतम इति पहले कहा कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अर्थात ये पुरुष पुरुष शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है परमात्मा के लिए भी आता है यहां किसके लिए आ रहा है अभी चर्चा किसकी हुई थी पिछले श्लोक में जीवात्मा की तो जीवात्मा ही यहां अर्थ होगा कि यह पुरुष यह जीवात्मा कैसा है अंगुष्ठ मात्र है अब अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ कहते हैं अंगूठे के लिए यदि हम इसका यूं ही अर्थ ले लें जो कहते हो कि जो हमारे अंगूठे की आकृति अर्थात जो ऊपर का हिस्सा होता है अंगूठे का ये जो आकृति है इतना बड़ा जीवात्मा तो जीवात्मा यदि इतना बड़ा होगा तो ये छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं मक्खी मच्छर इत्यादि बहुत छोटे चोट छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम आंखों से देख भी नहीं पाते हैं ऐसे भी होते हैं वहां तो जीवात्मा फिर आ ही नहीं पाएगा वो तो शरीर से बाहर हो जाएगा तो वो तो संगत नहीं है यहां ऋषि कुछ और कहना चाहते हैं कि जीवात्मा का निवास स्थान वैसे इसमें दो प्रकार के विचार चलते हैं लेकिन महर्षि दयानंद को हम देखें तो उन्होंने जो लिखा हुआ है तो वहाँ लिखा है उन्होंने कि हमारे दोनों कंठ से नीचे दोनों स्तनों के मध्य में जैसे हम हाथ इधर से अगर लाते हैं यहाँ पर तो जहाँ ये पसलियाँ अस्थियाँ समाप्त हो जाती हैं तो ठीक यहाँ पर आकर के एक, एक गड्ढा सा मिलेगा आपको हल्का सा और वह गड्ढा क्या है बस इतना अंगुष्ठ मात्र है तो वहां जीवात्मा का निवास स्थान जिसको हम हृदय कहते हैं तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जना हृदय सं और ये सदा जनानाम ये जन शब्द मनुष्य का वाचक होता है अन्य प्राणियों के लिए नहीं कहा हृदय में रहता है वहां की चर्चा नहीं हो रही है ये अर्थात सदा ही मनुष्यों के उस स्थान में यह जीवात्मा निविष्ट है एक अन्य विचार भी विद्वानों का है कि हम जब किसी बात पर गंभीरता से विचार करते हैं कुछ बात भूलते हैं याद करना चाहते हैं तो हमारा जोर हमारा ध्यान कहाँ पहुंच रहा होता है हम यहां पर अपने मस्तिष्क पर या हाथ कर लेंगे अर्थात हमें ऐसा लगेगा कि हम यहां पर कोई चिंतन कर रहे हैं तो यहाँ एक आज्ञा चक्र बताया गया है अर्थात जो दोनों भावों के मध्य में जो बीच का स्थान है जहाँ हम कभी कभी टीका पिदक लगाते हैं इसमें थोड़ा सा एक इंच अंदर के लिए कुछ तरल पदार्थ सा रहता है पीताभ जिसको कहते हैं तो वहाँ पर जीवात्मा का निवास स्थान जो कि अथर्वेद मंत्र आता है अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पूर्व तस्याम हिरण्य कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत तो वहां जीवात्मा का निवास माना गया है लेकिन यहां हृदय ये बताया जा रहा है तो उसकी संगति भी इस तरह से लगाते हैं कि जब जीवात्मा इंद्रियों से अंतःकरण से मन से जब कोई कार्य नहीं ले रहा होता है अर्थात सुषुप्ति अवस्था वहां न हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय है और न ही स्थूल शरीर सक्रिय है तो जीवात्मा क्या करेगा फिर वहां पर कार्य तो कुछ हो नहीं रहा है विश्राम करेगा हमारे विश्राम कक्ष अलग होते हैं और कार्य करने के कक्ष अलग बना लेते हैं हम जिसको हम कार्यालय ऑफिस कहते हैं तो विश्राम कक्ष के रूप में यहाँ जीवात्मा को माना गया है और कार्यालय इसका यहाँ पर है हम चिंतन मनन जब करते हैं तो वहीं ध्यान जाता है ऊपर और जब एकाग्र करने की बात आती है शास्त्रों में साधकों के लिए तो चित्त को एकाग्र करने के लिए भ्रूमध्य इसका भी वर्णन आता है चलिए तो वहाँ यहाँ जो तात्पर्य यह है कहने का ऋषि का कि अंगुष्ठ मात्र है पुरुषोत्तरात्मा सदा जनादय सन्निविष्ट है ये जनों के शरीर के हमारे अंदर विद्यमान है और इसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाए शरीर से बाहर निकालने का तात्पर्य नहीं है कि हम अपनी इच्छा से इसको बाहर निकाल सकते हैं वो तो हमारा जब प्रारब्ध पूरा होगा या अन्य कोई किसी निमित्त से शरीर से बाहर जब निकलता है उससे पहले उससे पूर्व ही अर्थात मृत्यु आने से पूर्व ही हम अपने को शरीर से पृथक जान लें अनुभव कर लें समझ लें यथार्थ रूप में और मृत्यु से पहले अपने को पृथक नहीं समझ पाए तो जो पीछे कहा था कि विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवन तो फिर तो हमारी गति अन्य योनियों में निश्चित ही होनी है तो मृत्यु से पहले अपने को हम शरीर से कैसे अलग करें उसको कैसे निकालें निकालने का तात्पर्य कैसे अपने को अलग समझें तो उसको एक दृष्टांत के रूप में दिया कि मुंजाद इव ईशी का और साथ में यह भी कहा कि धैर्य ना धैर्य से करना है ये कार्य धर्म के दस लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है धृति ही क्षमा दमोस्तम धृति सबसे पहला है धैर्य और भर्तृहरि ने भी जहां योगी का परिवार बताया है जैसे हम सब अपने अपने परिवारों में रहते हैं तो योगी का परिवार क्या बताया उन्होंने कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी धैर्य जिसका पिता है क्षमा जिसकी माता है और शांतिश्चिरम चिरम जिसकी गृहिणी भारिया शांति है इस प्रकार से वर्णन करते हुए उन्होंने योगी का परिवार बताया है तो धैर्य सबसे प्रमुख है वही बात यम आचार्य भी कह रहे हैं कि हम अपने को पृथक समझें लेकिन एक बात एक साथ ही ऐसा नहीं होता उसमें धैर्य रखना होता है धीरे धीरे धीरे ज्यो ज्यो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा तभी हम अपने को शरीर से और इंद्रियों से पृथक समझ पाएंगे और अगर शीघ्रता करेंगे कि ठीक है हमने मान लिया शरीर से पृथक हैं और शरीर पर अपना ध्यान देना ही छोड़ दें जो परमात्मा ने साधन दिया है यात्रा करने के लिए मुक्ति की यात्रा का यह साधन है और इस पर हम लापरवाह हो जाएं इसकी ओर से शरीर पर ध्यान न दे तो ये हमारी यात्रा चल नहीं पाएगी ठीक प्रकार से तो धैर्य से ही करना है तो उसमें दृष्टांत दिया उन्होंने के मंजाद एव ईशी काम मूंज सुना होगा आपने क्या होता है रसी, रसी। हाँ रस्सी बनती है उससे लेकिन मूल स्वरूप जो होता है उसका जहां ये उत्पन्न होता है उसका वृक्ष वृक्ष होते हैं ना उसके वृक्ष क्या कहें उसको झाड़ जैसा होता है वो कोई शाखाएं तो नहीं हाँ झोपड़ियां बनती हैं इसकी छप्पर बनाते हैं हाँ झूठ शब्द से बोलते हैं उसके लिए उसी को कहा गया है मुंज तो आपने देखा होगा कि जब ये इसके पेड़ निकलते हैं उसकी झाड़ निकलती हैं जब तो उसमें बीच बीच में एक लंबी सी सिर की जिसको बोलते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं ईशिका तो ईशिका जो है इसी बिगड़ के बन गया हिंदी में सीख ईशिका तो ई हटा दीजिए शीका शीख सीख सीख बन गया उसका और उस सीख को निकाल के आपने देखा होगा बच्चों के खिलौने बनाते हैं देखें नहीं उसमें थोड़ी सी कंकड़ियाँ भर देंगे और झुंझुना जुन सा बन जाता है वो तो जब उस सीख को निकालते हैं तो क्या करते हैं कि बड़ी सावधानी से क्योंकि उसके ऊपर जो लगा हुआ है पूरा खोल वो हाथ को चीर देगा आपके उसे हाथ कट जाता है तो एक एक करके उसको निकालेंगे धीरे धीरे सीख भी ना टूटे और सारा ऊपर से निकल जाए और सींक अंत में जाकर के गांठ आएगी और वहां गांठ से उसको तोड़ लेते हैं वो अलग हो जाती है इसी प्रकार से जीवात्मा भी इसको भी धैर्य पूर्वक की शरीर से पृथक है इंद्रियों से पृथक है मन से पृथक है अंतकरण से पृथक है ये सारी बातें हमें धीरे धीरे ही समझनी होती है और जो अंत में जो ग्रंथी आती है वो ग्रंथी अविद्या की ही ग्रंथी है तभी उस ग्रंथि से हम इसको अपने को अलग कर पाते हैं और ये सारा कार्य मृत्यु से पहले ही हो जाना है तो इस तरह से मुंजाद एव श्री काम धैर्य पूर्वक हमें अपने को इन सभी पदार्थों से क्योंकि ये सारे पदार्थ नश्वर हैं हम अनश्वर हैं और अविद्या इसी को तो बोलते हैं कि जो नित्य पदार्थ है उसको अनित्य मान लिया हमने अपने को भी नाशवान मान लिया और जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें हम नित्य ख्याति कर लेते हैं नित्य जानने लगते हैं तो जो जैसा है नित्य को नित्य मानना अनित्य को अनित्य मानना तभी हम अपने को अनश्वर समझ पाएंगे और जब इस प्रकार से जीवात्मा स्वयं को पृथक कर लेता है तो उस अवस्था में अब ये अपने शरीर का प्रयोग ऐसे करेगा जैसे कि हम किसी अन्य साधन का नाव का वाहन का बस का ट्रेन का साइकिल का प्रयोग करते हैं केवल साधन के रूप में उसको अपनाते हैं हम उस वाहन को उस साधन को अपना स्वरूप नहीं मानते और जहां हमारा गंतव्य होता है बड़े प्रेम से उस साधन को छोड़ देते हैं तो वह स्थिति लानी है तो इसलिए आगे कहा कि, कि तम विद्यात शुक्रम अमृतम कि जो हमने अपने को इन सारे पदार्थों से पृथक जाना वही अमृत है वही अविनाशी है और वही शुक्र है शुक्र शब्द पीछे भी आया था शुक्र कहते हैं पवित्र के लिए परमात्मा को भी शुक्र शब्द से कहा जाता है वह बिल्कुल पवित्र है क्योंकि जीवात्मा स्वयं में अपने स्वरूप से गंदा नहीं होता श्री कपिल ने भी सांख्य में कहा है कि ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तदयोगादित तद अर्थात जीवात्मा नित्य शुद्ध स्वभाव वाला है ये शुक्र स्वभाव वाला ही है लेकिन हम गंदे कब बनते हैं हम गंदे बनते हैं अंतकरण के गंदा होने पर अंतकरण में अविद्या आने पर लेकिन स्वयं में जीवात्मा शुक्र ही है उसमें स्फटिक मणि का भी दृष्टांत देते हैं वो सफेद पत्थर होता है इसको बिल्लोर कहते हैं उस स्फटिक मणि के समीप में हम जिस प्रकार के भी रंग का भी कोई पदार्थ कोई पुष्प को रखेंगे तो वो स्फटिक मणि कैसा दिखाई देगा बिल्कुल उसी के रंग में रंगा हुआ और पूरा भर जाएगा लेकिन क्या वह रंग जो स्फटिक मणि में हमें दिख रहा है उसका अपना रंग है ये उसका अपना नहीं है हम फूल को हटा ले अगर तो वो फिर अपने शुद्ध स्वरूप में है सफेद रूप में है शुक्ल स्वरूप में है ऐसे ही जीवात्मा ये अपने स्वरूप में शुक्र ही रहता है तो तम शुक्रम अमृतम तम शुक्रम अमृतम दो बार यहां कहा गया ये हमारी ऋषियों की शैली होती है जब कोई प्रकरण अध्याय ग्रंथ समाप्त होता है तो वहां अंतिम वाक्य को शब्द को दो बार उच्चारण करते हैं तो यमाचार्य ने जो नचिकेता को उपदेश दिया यमाचार्य ने अपनी बात यहाँ पर समाप्त कर दी है और अब कठ ऋषि उपसंहार के रूप में एक निचोड़ के रूप में जो बात बता रहे हैं वो कठ ऋषि के शब्द हैं अब यमाचार्य नहीं बोल रहे वो स्वयं कह रहे हैं तो अंतिम श्लोक है ये अठारवा के मृत्यु प्रोक्ता नचिकेत अथ लब्वा एताम योग विधिम विधि कृत्सन ब्रह्माप्तों विरज अभूद विमृत्यु अनोपि एवं योग विदध्य अध्यात्म अर्थात मृत्यु किसका नाम था इसमें कठोपनिषद में यमाचार्य का तो मृत्यु प्रोक्ताम यमाचारी के द्वारा कही हुई मृत्यु प्रोक्ताम इस अमृत रूपी विद्या को अमृत को प्राप्त कराने वाली विद्या विद्याम विद्यामता और उन्होंने योग विधि भी अर्थात योग का भी जो सार है जो सारा तत्व है मुख्य उसका भी उन्होंने नचिकेता के लिए उपदेश दिया उसकी भी विधि बताई तो उस योग विधि को मृत्यु के द्वारा कही हुई योग विधि को सारी विद्या को नचिकेत अथ लब्धवा नचिकेता ने प्राप्त करके और नचिकेता शब्द को मैंने बताया था आपके लिए यह ठीक है किसी का नाम भी उस बच्चे का नाम भी है लेकिन हम योगिक दृष्टि से देखें तो नचिकेता न चिकेता अगर दो भाग कर दें इसके तो चिकेता कहते हैं विद्वान के लिए और नचिकेता जो अज्ञानी है विद्वान नहीं है और जो अज्ञानी है विद्वान नहीं है उसी को उपदेश दिया जाएगा जो ज्ञानी है विद्वान है उसे क्या उपदेश देंगे तो नचिकेता को उपदेश दिया जा रहा है अर्थात अज्ञानियों को यमाचारी के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है तो हम सब भी कैसे हैं नचिकेता के ही समान है तो इसीलिए कहा अंत में कि ब्रह्म प्राप्तः विरज अभूत वह तो नचिकेता यमाचारी से विद्या को प्राप्त करके अमृत हो गया उसने अमृत तत्व को प्राप्त कर लिया और अन्यः अपि एवं यो विदध्यात् अन्य भी कोई ऐसा ही यदि करेगा जैसा नचिकेता ने उपदेश ग्रहण किया उस उपदेश को अन्य कोई भी यदि ऐसे ही ग्रहण करेगा उसी विधि से चलेगा तो अध्यात्मम एव वह भी उस अध्यात्म को उस अमृत को प्राप्त कर लेगा तो हम सब भी इस उपनिषद के माध्यम से यमाचारी के महत्वपूर्ण इन उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन को अमृत की ओर ले जाते हुए सबसे पूर्व अपने अंदर जो अविद्या की ग्रंथियां हैं उनके नष्ट करने का प्रयास सदा करते रहें और धैर्यपूर्वक क्योंकि ये कार्य ये लक्ष्य की प्राप्ति एक जन्म में नहीं हो जाती अनेक जन्मों में होती है लेकिन अनेक जन्मों में होती है का अर्थ हम कैसे लगाएंगे ऐसा नहीं है कि हम अपने जन्मों को संसार की ओर लगातार चलाते रहें और फिर एक जन्म ऐसा आएगा कि हम मुक्त, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे ऐसा नहीं अनेक जन्म का तात्पर्य है कि हर जन्म में हमें कुछ न कुछ आगे बढ़ना होगा थोड़ा इस जन्म में बढ़े थोड़ा और अगले जन्म में बढ़े फिर और अगले जन्म में बढ़े लेकिन पीछे से हमारे कितने जन्म हो चुके हैं अब तक उसका पता नहीं तो पीछे से भी जो साधक जो आत्मा इस अनंत यात्रा की ओर चला आ रहा है और पीछे के जन्मों में उसने बहुत कुछ प्रयास कर लिया है तो उसको थोड़ी ही प्रयास से काम हो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ उसने पीछे कर लिया है जो अवशिष्ट रह गया वो यहाँ कर लिया तो उसको भी अनेक जन्मों में ही मिली और जो हम यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो वहां भी उसको भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा निरंतर बढ़ना होगा धैर्यपूर्वक बढ़ना होगा तो हम सब भी नचकेता के समान उस अमृत तत्व को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे अंत में एक प्रार्थना करते हुए इसकी समाप्ति करते हैं प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा लक्ष्य हो फिर प्राप्त वैदिक ध्यान के द्वारा लक्ष हो फिर प्राप्त वैदिक ध्यान के द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध हम बन जाएं करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध होकर और गहरा ध्यान हम लगाएं ध्यान हम लगाएं शुद्ध होकर और गहरा ध्यान हम लगाएं ध्यान हम लगाएं फिर करें प्रभु को समर्पण ध्यान के द्वारा फिर करें प्रभु को समर्पण ध्यान के द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा ओम शम